श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 138 नरेंद्र के प्रति उपदेश दिन के 9 बजे का समय है श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कमरे में शशि भी है श्री रामकृष्ण मास्टर से नरेंद्र और शशि ये दोनों क्या कह रहे थे क्या विचार कर रहे थे मास्टर शशि से क्या बातें हो रही थी जी शशि शायद निरंजन ने कहा है श्री राम कृष्ण ईश्वर नास्ती अस्थि ये सब क्या बातें हो रही थी शशि सहास्य नरेंद्र को बुलाऊ श्री राम कृष्ण बुला नरेंद्र आकर बैठे श्री राम कृष्ण मास्टर से तुम भी कुछ पूछो क्या बातें हो रही थी बता नरेंद्र पेट कुछ ठीक नहीं है उन बातों को अब और क्या कहूँ श्री राम पेट अच्छा हो जाएगा मास्टर सहास्य बुद्ध की अवस्था कैसी है नरेंद्र क्या मुझे वह अवस्था हुई है जो मैं बताऊं मास्टर ईश्वर हैं इस संबंध में वे क्या कहते हैं नरेंद्र ईश्वर हैं यह बात कैसे कह सकते हो तुम ही इस संसार की सृष्टि कर रहे हो बर्कले ने क्या कहा है जानते हो मास्टर हाँ उन्होंने कहा है इजे इज परसिपी बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व उनके अनुभव होने पर ही निर्भर है जब तक इंद्रियों को इंद्रियों का काम चल रहा है तभी तक संसार है श्री राम कृष्ण न्यांगता कहता था मन ही से संसार की उत्पत्ति है और मन ही में उनका लय भी होता है परंतु जब तक मैं है तब तक सेव्य सेवक का भाव ही अच्छा है नरेंद्र मास्टर से विचार अगर करो तो ईश्वर हैं, यह कैसे कह सकते हो और विश्वास पर अगर जाओ तो सेव्य सेवक मानना ही होगा या अगर मानो और मानना ही होगा तो दयामय भी कहना होगा तुमने केवल दुख को ही सोच रखा है उन्होंने जो इतना सुख दिया है इसे क्यों भूल जाते हो उनकी कितनी कृपा है उन्होंने हमें बड़ी बड़ी चीज़ें दी है मनुष्य जन्म ईश्वर को जानने की व्याकुलता और महापुरुष का संग मनुष्यत्वमुक्ष महापुरुष संशया सब लोग चुप हैं श्री रामकृष्ण नरेंद्र से परंतु मुझे बहुत साफ अनुभव होता है कि भीतर कोई एक है राजेंद्रलाल दत्त आकर बैठे वे होम्योपैथिक मत से श्री राम कृष्ण की चिकित्सा कर रहे हैं औषधि आदि की बातें हो जाने पर श्री राम कृष्ण मनमोहन की ओर उंगली के इशारे से बदला रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र ये मेरे ममेरे भाई के लड़के हैं नरेंद्र नीचे आए हैं आप ही आप गा रहे हैं भावार प्रभो तुमने दर्शन देकर मेरा समस्त दुख दूर कर दिया है और मेरे प्राणों को मोह लिया है तुम्हें पाकर सप्तलोग तो अपना दारुण शोक भूल जाते हैं फिर नाथ मुझे अति दिनहीन की बात ही क्या नरेंद्र को पेट की कुछ शिकायत है मास्टर से कह रहे हैं प्रेम और भक्ति के मार्ग में रहने पर देह की ओर मन आता है नहीं तो मैं हूं कौन मैं न मनुष्य हूँ न देवता हूँ न मेरे सुख है न दुख है रात के नौ बजे का समय हुआ सुरेंद्र आदि भक्तों ने श्री राम कृष्ण को फूलों की माला लाकर समर्पण की कमरे में बाबूराम, सुरेंद्र लाटू मास्टर आदि है श्री रामकृष्ण ने सुरेंद्र की माला स्वयं अपने गले में धारण कर ली सब लोग चुपचाप बैठे हैं श्री राम कृष्ण एकाएक सुरेंद्र को इशारे से बुला रहे हैं सुरेंद्र जब पलंग के पास आए तब उस प्रसादी माला को लेकर श्री राम ने सुरेंद्र को पहना दिया माला पाकर सुरेंद्र ने प्रणाम किया श्री रामकृष्ण फिर उन्हें इशारा करके पैरों पर हाथ फेरने के लिए कह रहे हैं कुछ देर तक सुरेंद्र ने उनके पैर दबाए श्री रामकृष्ण जिस कमरे में हैं उसकी पश्चिम ओर एक पुष्करणी तालाब है इस तालाब के घाट में कई भक्त खोल करता लेकर गा रहे हैं श्री राम ने लाटू से कहला भेजा तुम लोग कुछ देर हरिनाम कीर्तन करो मास्टर और बाबू आदि अभी भी श्री राम के पास बैठे हैं वे वहीं से भक्तों का गाना सुन रहे हैं श्री राम गाना सुनते सुनते बाबूराम और मास्टर से रहे हैं तुम लोग नीचे जाओ उनके साथ मिलकर गाना और नाचना वे लोग भी नीचे आकर कीर्तन वालों के साथ गाने लगे कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने फिर आदमी भेजा उससे उन्होंने कीर्तन के खास खास पद गवाने के लिए कह दिया कीर्तन समाप्त हो गया सुरेंद्र भावा भी इसमें आकर गा रहे हैं गाना शंकर के संबंध में है